भोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरिंद्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नीताय गौर हरिभो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय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 श्री हरि गोविंद जय जय बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओं जय तिपराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो कमलगलतम वग्मय ममृतम जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवाई श्री, श्री, श्री, श्री रूपम साग्र जात सह गणर रघुनाथन्व तम सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पाद सह विशाखां विशाखान्विता आजान लंबित भुजौ कनक संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौ द्विवरौ युगधर्म पलौ बंदे जगत्वतावतीर्ण कलौ सामर्पयत मुन्नतुज्ज्वलसा स्वक्तिश्रिय हर प्रदर द्वितकदंब सदा हृदय कंद स्वशीन नेमस्ज्ज्वल हृदय श्रृंगार लीलाकला वैचित्री परमावधि भगवत पूज्य कापीशिता ईशानी च शची महासुतनु शक्ति स्वतंत्र परा श्री वृंदावननाथपट्ट महेशी राधे सैम से नारायण नमस्कृत नरम चरोम देवी सरस्वती व्या तत् जयमत वाचाकृभ्य सिंधुभ्य चोपत्ता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम <coughs> बोलो शु वृंदावन भिहारी लाल की जय शाला कृष्णा परम मंगल श्री चैतन चढ़तामृत आत्माराम श्लोक की श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी के सामने व्याख्या कर रहे हैं और आत्मारामों में मुख्य आत्माराम बताया भक्ति आत्मा शब्द ब्रम्हवाची और भगवतवाची है किसी को भगवान की प्राप्ति भक्ति के द्वारा होती है किसी को ज्ञान के द्वारा होती है जिनको ज्ञान के द्वारा भक्ति की प्राप्ति हुई ऐसे लोग तीन प्रकार के मुमुक्षु रूढ़ ज्ञानी और ब्रह्म प्राप्त ज्ञानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो साधक सिद्ध और साधक साधकों में जो परिपूर्ण हो गए हैं समाधि जिनकी लग गई है वे सिद्ध और तीसरे ब्रह्म को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है ब्रह्म में अवस्थित हो गए ये ज्ञान के तीन प्रकार ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति करने वाले भगवत मान ब्रह्म प्राप्ति करने वाले ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करने वाले तीन प्रकार के ज्ञान मार्ग से मुमुक्षु रूढ़ योगी और सिद्ध योगी इसी प्रकार भक्ति के द्वारा भी भगवान को प्राप्त करने वाले तीन प्रकार के एक साधक दूसरे एक हो गए साधक जो भक्ति में अभी प्रवृत्त हो रहे हैं दूसरे हो गए जो जिनकी भक्ति परिपूर्ण हो गई है और जिनको लीला सुख का भजन करते हुए आनंद की प्राप्ति होने लगी और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कि लीला में प्रवेश कर चुके तो तीन प्रकार के ज्ञानी और तीन प्रकार के भक्त सभी कहलाएंगे आत्माराम ज्ञानी हैं मुमुक्षु रूढ़ और ब्रह्म और भक्त हैं साधक सिद्ध और लीला प्रविष्ट लीला में जिनको प्रवेश हो गया ये कुल मिलाकर के छह प्रकार के आत्मा राम हुए अब यहां पर एक सौ एक माँ एक सौ एक भी प्यार में कह रहे हैं आत्मा रामाश्चर्य आत्मा रामाश्चर्य करी बार छय पंच आत्मा राम छह चकारे लुक्तो आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम, आत्मा राम इन शब्द का यदि छह बार कोई उच्चारण करे और छह प्रकार के आत्मा रामों को मिलाए एक साथ कह रहा हो छह आत्मा रामों को एक साथ मिलाए तो इन छह आत्मा रामों के बीच में पांच बार चकार का प्रयोग होगा छह के बीच में हर एक गैप के बीच में तो छह हैं तो पांच गैप आएंगे पांच बार प्रयोग होगा चकार का और उस चकार का यदि पंच आत्माराम राम छह चकारे लुप्त हो जो पांच चकार हैं उनमें छह आत्माराम जब बोले छह आत्मारामों के बीच में पांच बार चकार जो आया उसका यदि लोप कर दिया जाए तो केवल एक आत्माराम शब्द अवशिष्ट रहेगा और उसको बहुवचन में प्रयुक्त किया जाएगा आत्मा हाँ च मुन बौवचन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि पाणनी का सिद्धांत कौदी का अजंत प्रकरण का एक सूत्र है कि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तव उथा नाम अप्रयोक्ता यदि शब्दों का एक ही स्वरूप हो और एक विभक्ति में भी प्रयोग किए जा रहे हो तो उनको छह बार बोलने की जरूरत नहीं है उनको कई बार बोलने की जरूरत नहीं है केवल एक बार बोलने से ही काम चल जाएगा तो यदि एक शेष द्वंद इसी को कहते हैं इसका एक नाम है व्याकरण में एक शेष द्वंद जहां पर एक ही नाम वाले कई व्यक्तियों का एक साथ उच्चारण करना हो तो केवल एक बार उस नाम का उच्चारण किया जाएगा जैसे तीन हैं, एक दाशरथी राम है एक बलराम है और तीसरे परशुराम हैं। तीनों को एक साथ यानी प्रयोग करना होगा तो रामच्च रामस्व रामचय करने की तीन बार बोलने की जरूरत नहीं है जल्दी से केवल एक बार रामहा शब्द का प्रयोग कर लिया जाएगा क्योंकि मानव की एक साइकोलॉजी है मनोवृत्ति है कि वह प्रयत्न लाघव का प्रयोग करता है प्रयत्न लाघव का मतलब है कि कम से कम प्रयत्न किया जाए मेहनत कम से कम की जाए और लाभ ज्यादा हो जाए ये मनुष्य की प्रवृत्ति है बोलने में भी ये प्रवृत्ति है तो वो छह बार उसका प्रयोग नहीं करेगा वो कहीं एवरेस्ट करके बात को कहना चाहता है संक्षिप्त करके बात को करना चाहता है मानव की प्रवृत्ति है और इसके कारण कई बार नए नए शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है नए नए शब्दों की भाषा की उत्पत्ति के जहां कई घटक बताए गए वहां पर अपने प्रयत्न लाघव के द्वारा भी बहुत सारी बातें जल्दी से भाषा में नए शब्दों को बना देती हैं सत्यभामा भामा पूरा बोला जाएगा केवल भामा कह दिया जाएगा और एब्रिबेशन तो हर जगह होता है लंबा प्राइम मिनिस्टर न करके पीएम कह दिया लो संक्षिप्त कर दिया तो मानव की ये प्रयत्न लाघव की कहीं प्रयत्न प्रवृत्ति है किसी चीज को छोटा बना करके इसलिए स्वरूपाराम एक शेष एक शेष ये समास है और एक शेष समास में एक विभक्ति में यदि हो और एक, एक ही नाम के हो तो उनको केवल एक बार प्रयोग करके उक्तार था नाम अप्रयोगा अनेक बार नामों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है जैसे रामश्चरामश्चरामश्चर राम इति बात तभी यह चकार से ही समुच्चय कर अब चकार जो है वो समुच्चय के अर्थ में प्रकट हो जाएगा समुच्चय माने इकट्ठा करना चार चीज बिखरी हुई है उनको मिलाकर के एक करना उसका नाम समुच्चय तो किसी को ग्रॉस बनाना कहीं एकट करना जो वस्तुएं हैं उनको मिलाकर के एक करना इसका जो प्रयास होगा वो प्रयास करना वो चकार का समुच्चय अर्थ भी कहीं हो जाएगा समुचे माने कई चीजों को मिला करके एकट करना उनको एक साथ स्थापित कर देना तो आत्मा रामांश मुनि अब ऐसे जो छह प्रकार के आत्मा राम हैं, वे भी मुनि यदि हैं तो वे कृष्ण का भजन करते हैं और मुनि और निर्गंथ इन शब्द का भी अपी के साथ में संबंध है क्या आत्मा राम भी हो मुनि भी हो मुनि मान मननशील विचार करने वाले डिस्क्रिमिनेशन करने वाले किसी चीज का थॉट लेकर के एक सिद्धांत लेकर के विचार लेकर के जहां जो कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज नहीं है इस बात का डिस्क्रिमिनेशन जिनके बीच में विवेचन कर सकने की क्षमता हो ऐसे जो मुनि है मुनि माने मननशील और निर्गंथ है वे भी श्री कृष्ण में अपूर्व प्रीति करते हैं ये सात अर्थ हो जाएंगे पहले छह अर्थ और एक अर्थ मुन शब्द को और निर्गं था अपी इनको जोड़ करके सात और आठ इस तरह से व्याख्यान हो जाएंगे अंतर्यामी उपासक आत्मा राम कह सही आत्मा योगी द्वि विधि हो है। अंतर्यामी भगवान की जो उपासना करने वाले हैं उनको भी आत्मा राम कहेंगे ये भी अब इनके भी दो विभाग हो गए जो ज्ञानी हैं ज्ञान के द्वारा जो ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं ऐसे लोगों के भी दो विभाग हो जाएंगे एक सगर्भ एक निगर्भ मन दो प्रकार की समाधि है एक समाधि है जिसमें भगवान के नाम रूप गुण इनका भी विचार होता है दूसरा है ऐसे तत्व का विचार करना जिसमें नाम रूप गुण की आवश्यकता नहीं रहे तो सरल शब्दों में कहें तो उसको हम कह सकते हैं एक समाधि होती है उसको कहते हैं सभी समाधि या उसे सगुण समाधि भगवान के सगुण रूप का ध्यान करना और दूसरा है निर्गुण रूप का ध्यान करना तो जो निर्गुण रूप का ध्यान किया जाए वो है निर्बीज समाधि और जहां सगुण रूप का ध्यान किया जाए तो वो हो गई सभी समाधि तो जहां छह बताए उन छह के छह उन छह के फिर ये दो दो भेद और हो गए तो छह की जगह छह दूनी बारह हो गए सभी समाधि वाले और निर्बीज समाधि समाधि वाले ये छ के बारह भेद हो जाएंगे तो एक एक तीन भेद छेद एक एक के दो दो भेद करने पर ज्ञानियों में ज्ञानियों में एक के दो भेद करने पर छह भेद हो जाएंगे अब सभी समाधि का वर्णन कर रहे हैं कपिल देव जी ने मैया से अनुरूपण किया कि मैया भगवान के स्वरूप का सूक्ष्म धारणा करने के लिए माने भगवान के स्वरूप में चित्र लगाए इसके दो तरीके हैं कपिल देव जी वर्णन कर रहे हैं एक तरीका है कि संसार योगी जब समाधि लगाने बैठता है तो कभी मोबाइल बज गया कभी चिड़िया बोल गई कभी की पों हो गई ध्यान टूट गया ऐसी स्थिति में क्या करे कि संसार यदि भजन में बाधा डालने वाला है संसार की आवाज तो फिर यह विचार करना शुरू कर दे कि सारे संसार में भगवान विराजमान ये यदि विचार करेगा तो भगवान की आवाज आ रही है ऐसा कह करके फिर उस और वो नहीं जाएगा इसको कहते हैं स्थूल धारणा स्थूल जो जगत दिख रहा है उस स्थूल जगत में भगवान के स्वरूप की कल्पना करना है नहीं भगवान का स्वरूप भगवान का तो स्वरूप तो सच्चेदानंद है और जगत बनाए हैं सत्व स्तंभ से त्रिगुण से जगत विनाशशील है जगत परिवर्तनशील है भगवान यदि होते तो जगत परिवर्तनशील नहीं होता इसलिए जगत वास्तव में भगवान नहीं है परंतु तो फिर भी जगत में भगवान को इंपोज कर लिया जाएगा भगवान की कल्पना कर ली जाएगी कि पाताल उनका चरण है नदियां उनकी नाड़ी है पहाड़ उनकी हड्डी है स्वर्ग लोक उनका नाभी है ब्रह्माद्री का लोक उनका माथा है पाताल में तस्मूलम इत्यादि कल्पना कर ली जाएगी अब जब स्थूल धारणा करने लगे इसका नाम है स्थूलधारणा धारणा कहते हैं किसी चीज को संपूर्ण रूप में मोटे मोटे तौर पर देख लेना संपूर्ण ग्लांस किसी वस्तु को पूरा का पूरा ग्रहण कर लेना उसका नाम है धारणा ध्यान कहेंगे जहां एक एक वस्तु का ध्यान पूर्वक एक एक अंग का ध्यानपूर्वक विचार पूर्वक विचार किया जाए उसका नाम है ध्यान ध्यान ये एक गोल सी लंबी सी डबिया है योगी धारणा अब इसमें एक एक चीज का ध्यान कर रहे हैं इसमें जो लिखा हुआ है उसके एक एक अक्षर को देख रहे हैं कैसे ये बदा हुआ है कैसे इसका कहां पर ये खुलता है कहां पर इसका कब्जा लगे हुए हैं पूरी एक एक अंग का अलग अलग ध्यान करना इसको कहेंगे ध्यान तो धारणा कहते हैं किसी जैसे चित्र है पूरे ने पूरे चित्र को एक बात देख लिया ये हो गया ध्यान धारणा अब उस चित्र में कहा नदी है कहां पर्वत है कहां श्याम सुंदर है कहां उनकी बंशी है कैसा उनका मोर मुकुट है कैसा उनका पटका फैला फैला रहा है एक एक चीज का पत्ती कैसी है चिड़िया कहां बैठी है ये एक एक अंग का ध्यान करना इसको हम कहेंगे ध्यान तो धारणा ध्यान में अंतर हो गया धारणा कहते हैं किसी चीज को ग्रॉस रूप में एट ए ग्लांस देख लेना संपूर्ण रूप में किसी वस्तु को संपूर्ण रूप में देख लेना और उसके संपूर्ण रूप को ही ग्रहण कर लेना परंतु उसकी बारीकी अभी नहीं देखी है उसको हम कहेंगे धारणा ध्यान कहेंगे जब बारीकी के साथ में एक एक चीज का हम दर्शन करेंगे और उसके रंग रूप इनको पहचानेंगे ये हो गया ध्यान समाधि कहेंगे जिस चीज का ध्यान कर रहे हैं उस चीज के अलावा और किसी चीज का ध्यान भी नहीं रहे अपने आप को भी भूल जाए और वस्तु ही वस्तु रहे उसका नाम है समाधि तन मात्र ही भानता यह समाधि का लक्षण है उस वस्तु के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु न दिखे तो सबसे पहले स्थूल धारणा की जाएगी सारी जगत में भगवान को देखा परंतु तो श्री कपिल देव जी कह रहे हैं और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं बोलना स्थूल धारणा में ज्यादा मत पड़ना क्योंकि ये मन है बड़ा चोर और ये मन कहीं कोई शास्त्र का आधार पाकर के अपनी चोरी को कहीं वह सत्य बनाने का प्रयास करता है अपनी चोरी को कहीं वो तर्क संगत बनाने का प्रयास करता है इसलिए चोर रास्ते से ये अज्ञान कहीं हृदय में घुस सकता है कि सभी जगह ब्रह्म है ना तो अपनी बीवी बच्चे जो है बीबी तो ब्रह्मी हुए उनकी आराधना करें ठाकुर की आराधना हो गई लो हो गया सत्यानाश तो चोर रास्ते से कहीं संसार की जो आसक्ति है उसको भी व्यक्ति कहीं भगवत उपासना करने लग जाएगा और खूब कहा जाता है ये व्यवहार में खूब कह दिया जाता है ये ऐसा सब जो काम कर रहे हैं ठाकुर की सेवाई तो सब में ठाकुर है सब में ठाकुर है तो क्या बाल बच्चों का जो पालन करना वो ठाकुर थोड़ी है वो तुम्हारा अपना शरीर है शरीर का पालन कर तो सुखदेव जी ने कहा सज्जेत यम पात ठीक है संसार में कही संसार हमारे भजन में बाधा डालने वाला है इसलिए हम सारे संसार में भगवत स्वरूप का दर्शन करेंगे परंतु तो अभी हमारी दृष्टि इतनी ज्यादा प्रेम भी तो है नहीं कि सब जगह भगवान का दर्शन होने लगे हम केवल संसार की आसक्ति को जो संसार डिस्टरबेंस कर रहा है उस डिस्टरबेंस को मिटाने के लिए सर्वत्र भगवान का ध्यान कर रहे हैं परंतु जगत तत्वता भगवान का स्वरूप नहीं है भगवान का स्वरूप बना हुआ है सचित आनंद स्वरूप जबकि जगत बना हुआ है सत्व रतंभ तो जगत त्रिगुणात्मक है भगवान का स्वरूप गुणातीत है इसलिए जगत को ब्रह्म शुरू शुरू में भले कह दिया हो परंतु ब्रह्म है नहीं वो भगवान है नहीं इसलिए सूक्ष्म उपासना करनी चाहिए तो पहले स्थूल उपासना आई स्थूल उपासना से स्थूल धारणा आई और स्थूल धारणा से फिर सूक्ष्म धारणा की ओर हम आगे बढ़े सूक्ष्म धारणा में अब चिन्मय जो श्री मुलि मनोहर का स्वरूप है उस स्वरूप का ही हम अपने हृदय में धारण करेंगे ध्यान करेंगे और उस स्वरूप का ध्यान करते हुए एक एक अंग उनकी शोभा का भी ध्यान करेंगे कभी चरण से लेकर के मस्तक तक कभी मस्तक से लेकर के चरण तक मुख्यतः शुरू शुरू की जो पद्धति है वो पद्धति यही है कि चरण से लेकर के मस्तक तक के एक एक, एक अंग का ध्यान करें संचिंत एक भगवत चरण अरविंदम कपिल देव जी जैसे कह रहे हैं कि भगवान के चरण का ध्यान करते हुए विराजमान तो जो सच्चानंद भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप को ही कहीं ध्यान करना उसके एक एक अंग का ध्यान करना ये हो गया सभी ध्यान अब यदि कोई ये विचार करे कि सभी ध्यान जहां हम कर रहे हैं वहां पर दृष्टा दृश्य और दर्शन ये तीन चीज विराजमान है स्पेक्टिकुलर भी है जो वस्तु देखी गई है वो दृश्य भी है और दर्शन की पद्धति भी है हमारे एफर्ट्स भी हैं दर्शन के जो प्रयास हैं वो भी हैं। तो दृष्टा दृश्य और दर्शन तीन वस्तु हैं तीन वस्तु होने पर जो दृश्य पदार्थ है उसके साथ में हम अत्यंत एक नहीं हो सकते इसलिए अत्यंत यदि एक करना है कहीं ना कहीं दूरी रहेगी दर्शन के लिए अनिवार्यता है कि आठ सेंटीमीटर की दूरी होगी तब तो कोई वस्तु देखी जा सकती है और आठ सेंटीमीटर से कम होगा तो नहीं दिखेगी आंखों के ऊपर रखकर भी देखो तो नहीं दिखेगी देखने के लिए कुछ दूरी चाहिए तब देखने में आएगा कम से कम आठ सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए तो जहां सभी ध्यान है वहां पर अत्यंत एकता नहीं हो सकती कोई कोई ज्ञानी ये कह सकते हैं कि अत्यंत एकता नहीं हो सकती है जब अत्यंत एकता नहीं हो सकती है तो इसका मतलब है कि नहीं होगा कहीं ना कहीं दूरी रखनी पड़ेगी इसलिए उनको करना है सायुज्य ब्रह्म में जाकर के लीन होना है इसलिए वे क्या करेंगे बोले भगवान के पहले तो सगुण रूप का ध्यान करेंगे और सगुण रूप का ध्यान करते करते फिर वे कहेंगे क्योंकि सगुण रूप में कम से कम आठ सेंटीमीटर की दूरी है दृश्य इन दोनों के बीच में दर्शन के लिए आठ सेंटीमीटर चाहिए कुछ ना कुछ दूरी चाहिए ऐसी स्थिति में वे तब भगवान के रूप का ध्यान नहीं करेंगे केवल अंग कांति चारों ओर जो है उस कांति मात्र का ध्यान करेंगे उसका ध्यान में उनको किसी चीज के विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तेज जो है वो एक होकर के विराजमान है एक ही वस्तु है तेज में कोई आंख नाक, कान इनका भेद नहीं है जो ज्योति है उस ज्योति में आंख नाक, कान का भेद नहीं है इसलिए ज्ञानी तब भगवान के सगुण श्रीअंग का त्याग करके श्रीअंग को छोड़ करके केवल अंग कांति मात्र जो ब्रह्म है उसमें अपने आप को केंद्रित करता है और जब उसमें अपने आप को केंद्रित करता है तो जीवात्मा जो स्वयं ज्योति रूप है वह परमात्मा रूपी महाज्योति में जाकर के मर्ज हो जाएगी। एक हो जाएगी जाएगी एक तब प्राप्त होगा तो उनका लक्ष्य साहुज मुक्ति ही है, है। इसलिए वे एक प्राप्त कर लेंगे ऐक्य प्राप्त करना चाहेंगे पद भक्त कहेगा ना बाबा ना ये आई ऐक्य प्राप्त करके क्या करेंगे मिश्री बनने में स्वाद नहीं है मिश्री का स्वाद लेने में ही स्वाद है स्वयं मिश्री बन जाना यह जीवन का लक्ष्य नहीं है इसलिए भले हम ये मन में विचार करें कि हम ईश्वर की शक्ति हैं और शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है ऐसा एक मोटा मोटी हमने आई ऐक्य स्थापित कर लिया तो मोटा मोटी आई कि स्थापित करने के बाद में भी कहीं ना कहीं सेव्य सेवक भाव इनको हम बनाए रखेंगे और सेव्य सेवक भाव बना करके तब तो भगवान की सेवा करेंगे तो ये हो गया एक भक्त सर्वदा सभीज ध्यान करता है जबकि एक ज्ञानी पहले सभीज ध्यान करता है सभीज ध्यान की उपयोगिता उसके लिए नहीं है इसलिए सभीज ध्यान को छोड़ करके वह केवल अंग कांति मात्र का ध्यान करता है हाँ यह कभी भी अपराध नहीं करेगा एक सच्चा ज्ञानी कि भगवत स्वरूप माइक है ऐसा विचार नहीं करेगा ऐसा विचार करेगा तो उसका भजन समाप्त हो जाएगा उसको ब्रह्मस्वर साहु जी की प्राप्ति नहीं होगी भगवत स्वरूप की नित्यता वो विचार करेगा पर उसके लिए वो इनरेलीवेंट है उसके लिए वो उपयोगी नहीं इसलिए उससे उपेक्षा कर रहा है निरादर नहीं कर रहा है परंतु तो वो उसकी सायुज मुक्ति में इेलिवेंट है वह अत्यंत संगत नहीं है असंगत होने के कारण वह उसकी उपेक्षा मात्र कर रहा है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है परंतु तो उसका कभी भी वह अनादर जो है, वो नहीं कर रहा है अनादर नहीं कर रहा है उसका आदर की भावना रखते हुए भी उसको करेगा वो उसकी साधना में अब हो गया है ऐसा विचार करके कि अब मेरे लिए उपयोगी नहीं है मुझे साहु प्राप्त करना है इसलिए अब मैं केवल अंग कांति का ध्यान करूंगा और अंगकांति में लीन हुआ जा सकता है भगवान के स्वरूप में लीन नहीं हुआ जा सकता प्राप्त नहीं किया जा सकता वहां पर सेवक से भाव बना रहेगा तो यहां पर सभी ध्यान भक्ति के लिए सभी ध्यान ही सबसे ज्यादा हैं। मिश्री हो और मिश्री का स्वाद नहीं हो ऐसी मिश्री होना किस काम का यदि ब्रह्म ही बन गई और ब्रह्म का आस्वाद नहीं है तो ऐसा ब्रह्म होना किस काम का ऐसी स्थिति में वो एक भक्त वह तो भगवान के माधुर्य को आस्वादन करेगा परंतु तो ज्ञानी वो आस्वादन नहीं कर रहा है वो अत्यंत मुझे मिलना है अत्यंत बिना भेद के अभेद प्राप्ति करनी है अभेद प्राप्ति के लिए वो भगवत स्वरूप के प्रति आदर की भावना रखते हुए भी उसको रेलिवेंट समझ करके असंगत समझ करके मेरी उपयोगिता में साधना में उपयोगी नहीं है यह विचार करके उसकी उसका ध्यान देना उसकी ओर बंद कर देता है और केवल अंग कांति मात्र में ही वह ध्यान देता है और अंग कांति में वो मिल जाता है तो यही कह रहे हैं कि केचित माने कोई कोई भक्तगण ये केचित दुर्लभता में कहा गया ज्ञानी मिलना सरल है और प्राय देखा भी जाता है जितना भी बुद्धिमान परकर है वो बहुत जल्दी शांकर वेदान से प्रभावित हो जाता है और लॉजिक की दृष्टि से तर्क की दृष्टि से शांकर वेदान एक बुद्धिमान व्यक्ति को बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेता है बहुत बाद में उसे पता लगता है नहीं इससे भी आगे कोई चीज है माधुरी इसके इसमें माधुरी का पूर्ण आस्वादन नहीं हो रहा है तब जाकर के वह भक्ति की ओर उन्मुख होता है तो के चित कह करके दिखाया कि ज्ञानी होना संभव है और ज्ञानी पर्याप्त मात्रा में भी मिल जाते हैं परंतु भक्त पर्याप्त मात्रा में मिलना बड़े दुर्लभ है श्री कृष्ण को ब्रह्म समझते हुए फिर भी सेव्य भाव का भेद धारण करके उनकी आराधना करना यह बड़ा दुर्लभ है अन्यथा ज्ञानी बड़े सरलता से कहते नौ द्वैत भाव मत रखना द्वैत भाव विश्व है ज्ञानियों की यही भाषा होती है दैत भाव मत रखो सर्वे अद्वैत भाव है इसको रखो और जो कुछ भी भेद दिख रहा है उसको माया समझ करके छोड़ दो तो भक्ति का स्वभाव ही दुर्लभता है इसलिए केचित शब्द का प्रयोग किया ये केचित शब्द दुर्लभता के स्वरूप को बताने वाला है विशेषण को बताने वाला नहीं है भक्त केचित ही होते हैं भक्त दुर्लभ ही होते हैं तो केचित स्वे अंतर हृदय हृदयावकाशे कोई कोई भक्तगण हैं जो अपने हृदय के भीतर प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम भगवान के प्रादेश स्वरूप का दर्शन करते हैं प्रादेश कहते हैं एक मुठ्ठी का स्वरूप अंगूठे से लेकर के तर्जनी तक का जो स्वरूप है वो प्रादेश है उस प्रादेश मात्र स्वरूप का ध्यान करते हैं एक वित्ते का जो स्वरूप है उसका ध्यान अपने हृदय में वे करते हैं अब वे भगवान कैसे हैं चतुर्भुजम कंज रसांग शंखम वे चार भुजा वाले हैं कंज मैंने उन्होंने एक हाथ में कमल ले रखा है एक में रथ रथांग मैने चक्र ले रखा है रथांग कहते हैं चक्र को रथ का पहिया रथांग फिर शंख ले रखा है और गदा ले रखी है शंख चक्र गा पद्म इनसे युक्त गदाधरम धारण या स्मरती सूक्ष्म धारणा करते हुए स्थूल धारणा में तो पहले जगत में भगवान का दर्शन कर रहे थे अब सूक्ष्म धारणा करते हुए भगवान के एक समग्र ग्रह स्वरूप का एटे ग्लांस वे अपने हृदय में अनुभव करते हैं धारणा करते हैं तब जब धारणा सिद्ध हो जाएगी तब एक एक वस्तु का एक एक अंग का अच्छी तरह से ध्यान करेंगे अब यह होगी भक्ति की बात ज्ञानी की बात कह रहे एवं हर भगवती भावा एक ज्ञानी भी शुरू शुरू में सभी ध्यान कर रहा है सगुण भगवान के नारायण के स्वरूप का ही ध्यान कर रहा है प्रतिलब्ध भावा उसको अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है भक्ति आध्रव हृदय भगवान के माधुर्य का दर्शन करके उसका चित्र ध्रुवीभूत हो गया उत्पुन का प्रमोदा प्रमोद के कारण उसके रोमांच खड़े हो गए हैं अवत्कंठ बाष्प कल्या और उत्कंठा से युक्त होकर के उसके आंखों में आंसू भी आ गए हैं वो अर्धमान और वो हृदय में व्याकुलता धारण कर रहा है कि आहा ऐसे स्वरूप का और आस्वादन करूं और आस्वादन करू अर्धमान वह पीड़ा भी प्राप्त कर रहा है मैंने व्याकुलता उसमें विराजमान है और उसे परम आनन्द आ रहा है परंतु परम आनंद आने पर भी तत्प चित्त बडिशम उस कगुण चतुर्भुज रूप से एक योगी एक ज्ञानी चित्त बडिशम अपने चित्त को कठोर बना करके बोले अरे इस भगवत स्वरूप में ही ज्यादा अटका हुआ मत रहे ये रेलिवेंट है तू तेरा जो लक्ष्य है ब्रम्ह में जाकर के लीन हो जाना इस स्वरूप का ध्यान करता रहेगा तो विष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का पर्दा रहेगा इसे दर्शन के पर्दे को हटा करके दृष्टा को ही दृश्य बनाने के लिए अब तुझे एक काम करना चाहिए कि तुझे भगवान के स्वरूप को इरेलेवेंट समझ करके तेरे लिए असंब समझ करके तेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है ये समझ करके अब सायुज मुक्ति के लिए भगवान की अंग कांति मात्र वहां पर तू कॉन्सेंट्रेट हो वहां पर अपने चित्त को तू पूरी तरह से लगा ऐसा जब लगाएगा चित्त तन कही बेउते तो भगवान में लगे हुए अपने चित्त को भगवान के चरणार के माधुर्य में लगे हुए चित्त को बनिशन शन कही बेउते चित्र है एक बनिश बनिश कहते हैं एक बहुत बुरा शब्द है वडिश का मतलब है मत्स्य बंधनी मछली को पकड़ने का काटा तो अपने चित्त को बडिश बना करके मत्स्य बंधनी बना करके शन कहीं ब्यूमते वह भगवान के स्वरूप को भी अलग कर लेगा और अपने चित्त को भी अलग कर लेगा शनक तो जैसे एक मछली को पकड़ने वाला बैशी में कांटा लगा हुआ है और बैंशी यदि में मछली आ गई है तो वो मछली को उससे मछली को कांटे से निकाल करके अलग दलिया में डाल देगा मछुआरा और अपने कांटे को भी लपेट करके अपनी जो बैंशी है उसकी भी घिर चला करके उसको लपेट करके वंशी को भी अलग कर लेगा ऐसे ही अपने चित्त को भी अलग कर लेगा और वह भगवान के चतुर् रूप रूपी जो मछली है उस मछली को भी अलग कर देगा और फिर केवल ब्रह्म रूप ही हो जाएगा शन कहीं बेउते तो बनिश का मतलब है उसका चित्त चाह नहीं रहा था भगवान के रूप को त्याग करना क्योंकि भगवान का रूप इतना मीठा है कि उसका त्याग करते नहीं बनता है परंतु ब्रटिश शब्द का प्रयोग करके जबरदस्ती विवेक के द्वारा अपने चित्त को कठोर बना करके वह भगवान के माधुर्य से अपने चित्त को अलग कर लेता है ये बियुगते या लठ लगा का प्रयोग है अर्थात कोई ऐसा कर सकता है ये आदेश नहीं है ऐसा प्रयोग नहीं है व्युंते यह लठ लगा का प्रयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये प्रयोग है ये कही सजेशन नहीं है इसमें कही उपदेश नहीं दिया गया है ये कही सजेशन नहीं दिया गया है ये केवल वर्तमान काल का प्रयोग है तो शनि कहीं वह अपने चित्त को अलग करता है अर्थात अलग कर भी सकता है यदि कोई नहीं करना चाहे तो नहीं भी करे परंतु तो भक्ति का जहां वर्णन किया गया वहां पर यह कहा गया कि एक भक्त भगवत स्वरूप का निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए वह उस स्वरूप का मत प्रथम ये विधि का प्रयोग किया गया कि उसको अलग नहीं देखना चाहिए भक्ति के लिए तो सलाह दी गई कि भगवान के रूप से अपने आप को मत देखो पांत ज्ञानी के लिए एक जनरल नरेशन है सामान्य उक्ति कह गई तड़ दी गई है कि शनि कई चित्त बनीशन बेउते कोई अपने चित्त को भगवान के स्वरूप से अलग कर लेता है जो मोक्ष कामी है वो अपने चित्त को अलग करता है चाहे तो अलग कर ले चाहे तो नबक नबी करे तब भी भक्ति के प्रवाह से मोक्षित तो अपने आप मिल ही जाएगा क्यों का चिंता कर रहा है काय को अलग करता है उस माधुर्य का आस्वादन ले तो भक्ति दोनों के लिए है परंतु चित्र को अलग करना यह केवल सायुज कामी के लिए ही है ये दोनों में अंतर एक जगह है हैं न पृथक इसमें का प्रयोग है इसमें कहीं सलाह दी गई है सजेशन दिया गया है परंतु चित्तम शनक ब्यूंगते ब्यूंगते में वर्तमान काल का प्रयोग करके केवल एक निरेशन है कि ऐसा भी होता है पंत ये विधि नहीं है ये सजेशन नहीं ऑर्डर नहीं ये दोनों में अंतर है योगारूक्ष योगारूढ़ प्राप्त सिद्ध आर इस प्रकार जो योग में आरूढ़ हैं योग में चढ़ना चाहते हैं और योग को प्राप्त किया हुआ है दो एक तीन भेदे हाँ प्रकार। ये छह जो हैं, ये ये तीन के जो भेद थे मुमुक्षु फिर रूढ़ योगी और फिर प्राप्त ब्रह्म ये भी इनके भी छह प्रकार हो गए भगवत गीता में भी ऐसे ही योगारूढ़ के लिए कहा गया है कि आर रुक्षो योगम कर्म कारण मुच्त योग तसे वमक कारण मुच्य ते यहां पर एक नई बात कह रहे हैं श्री कृष्णचंद्र भगवत गीता में छठे अध्याय में भगवान एक सुंदर बात कह रहे हैं कि आरुक्षो मुने जो मुनि भगवान के चरणार्थ योग मार्ग में आरुक्षो रक्षना चाह रहा है अर्थात मुक्षु है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला है उसे मोक्ष प्राप्त करने के साधन तब मिलेंगे जबकि कर्म कारण मुचते वह निष्काम कर्म करेगा सिद्धांत क्या हुआ सिद्धांत ये हुआ कि ज्ञान के लिए निष्काम कर्म अनिवाद्य है इसलिए ज्ञान जहां भी आया ज्ञान का एक पर्याय शब्द दिया गया सुनोनिमन दिया गया ज्ञान का एक वो दिया गया कि ज्ञान सर्वदा नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जित नैषकर्म्यम नैष्कर्म्य नैश्कर्म माने ज्ञान जब निष्काम कर्म करेगा तो चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होगा तो कामना बासनाए इनकी तुच्छता जब पता लगेगी तब जाकर के एक योगी ब्रह्म के साथ में एक योगी ज्ञान साधन को अपनाएगा और सत और असत का विवेक धारण करके असत वस्तु मुझे नहीं लेनी है मुझे नित्य सिद्ध सच आनंद रूप वस्तु का आश्रय ग्रहण करना है जगत जो है वो सचित आनंद नहीं है जगत परिणामी होने के कारण असत है वह मोह उत्पन्न करने के कारण अच्छुत है अज्ञान रूप है और वह परिणाम में दुख देने के कारण दुखात्मक है अंत में जगत दुख को ही देखा कुछ देर के लिए सुख देने के बाद में अंत में जगत दुख को ही देने वाला होगा तो एक ज्ञानी उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनिवार्यता है कि वह निष्काम कर्म करे और निष्काम कर्म करके कर्म का समर्पण जब कर देगा तब जाकर के उसको चित्त की शुद्धि की प्राप्ति होगी शुद्ध चित्त में वह सत असत का विवेक धारण कर सकने में समर्थ होगा निष्काम कर्म नहीं किए हैं कर्म का सन्यास और त्याग नहीं किया है तो उसको ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता कैंडिडेटचर प्राप्त नहीं होगा एलिजिबिलिटी उसको प्राप्त नहीं होगी जब तक उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है तो आक्ष योगम जो मुनि ज्ञान योग में चलना चाहता है उसके लिए कर्म कारण मुचते उसके लिए कर्म योग अनिवार्य है उसे कर्मयोग अनिवार्यता है, एसेंशियल है उसे कर्मयोग करना ही पड़ेगा और कर्मयोग करके कर्म को भगवत समर्पित करना पड़ेगा कोई भी कर्म कर्मयोग बनता है जब चार शर्तों को पूरा किया जाता है तो कर्म कर्मयोग बन जाता है पहली शर्त क्या है कर्मयोग की कि करने वाला मैं नहीं हूं करने वाले ठाकुर हैं मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं निमित्त मात्र भव सभ्य साचे निष्काम अपने आप को अकर्तृत्व बुद्धि यह पहली शर्त दूसरी बात मैं कर्म कर रहा हूं कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए मेरा तो यह कर्तव्य है ठाकुर मेरा पालन कर रहे हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ठाकुर की आज्ञा का पालन करते हुए कर्म करो पर कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए कर्म का फल ठाकुर को समर्पित करने के लिए ही मैं कर्म कर रहा हूं ये दूसरी बात माने निष्कामता कर्मियों को बनाने के लिए पहली बात हुई अकर्तृत्व बुद्धि मैं करता नहीं हूं दूसरी बात हुई निष्कामता मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए अब तीसरी बात कि मैं जो कर्म कर रहा हूं जितने भी साधन हैं उनको कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में मैं लिंक कर लूं इसका नाम है बुद्धि योग तीसरी चीज हुई बुद्धि योग अर्थात यह शरीर भी ठाकुर की सेवा के लिए दिया गया है मुझे जो घर मिला हुआ है यह घर भी ठाकुर की सेवा के लिए मिला हुआ है मेरे शरीर में जो शक्ति है वो भी ठाकुर की सेवा करने के लिए दी गई है तो जो भी प्राप्त साधन हैं उन सबों को कहीं न कहीं ठाकुर की कृपा के रूप में और ठाकुर की सेवा के रूप में समझना और उनका प्रयोग करना ये हो गया बुद्ध योग और चौथी चीज है कर्म किया है तो कर्म का कोई ना कोई फल तो है ही वो फल भी मुझे नहीं मिले इसे कर्म करने के बाद में कर्म को ठाकुर को समर्पित कर दिया जाए तो ये चार शर्तें यदि कर्मी के साथ में जुड़ जाएं अकर्तृत्व बुद्धि निष्कामता सारे प्राप्त साधन उनका भगवान के लिए ही मुझे प्रयोग करना है ये बुद्धि योग और कर्म करने पर जो फल मिल रहा है उसे भगवान को समर्पित करना ये चार साधन यदि किए जाएंगे तो कर्म कर्म योग बन जाएगा जैसे ही हमने कर्म को भगवान को समर्पित किया चित्त हो गया शुद्ध जब शुद्ध चित्त हुआ तो बुद्धि का प्रयोग करके कौन सी चीज सत्य है कौन सी चीज असत है इसका जहां विवेक किया वहां ही मुझे असत वस्तु की ओर देखना ही नहीं है मुझे सत वस्तु को प्राप्त करना है और मैं भी उस सत तत्व में जा करके लीन हो जाऊं ये एक ज्ञानी विचार करते हुए ब्रह्म प्राप्त कर लेगा योगारूढ़ ऐसा व्यक्ति एक ज्ञानी जब योग में आरूढ़ हो गया मन निष्काम कर्म करके उसने कर्म का समर्पण कर दिया और सदसद विवेक ये श्रवण मनन और निरिध्यासन इन साधनों को जब वो कर रहा है तो वह योगारूढ़ हो गया ज्ञान के तीन साधन श्रवण मनन निध्यासन भक्ति के तीन साधन श्रवण कीर्तन स्मरण दोनों में अंतर है ज्ञानी श्रवण मनन निध्यासन श्रवण करेगा श्रद्धापूर्वक मनन करेगा तर्क और युक्तिपूर्वक और निरध्यासन करेगा वह निष्ठापूर्वक ना असत वस्तु की ओर मन देख चल जो सत वस्तु है उसकी ओर देख और विश्व की ओर जाते हुए मन को लौटाना इसी का नाम है निर्द्यासन तो एक ज्ञानी के तीन साधन मुख्य साधन है श्रवण मनन निध्यासन गुरु से उसने सुना तत्व इत्यादि वाक्य कि तू देह नहीं है तू ईश्वर का सचित आनंद रूप है यह रस्सी नहीं है नायम ये सर्प तो नहीं है ये रस्सी है ये श्रवण किया तत्व तो इस बाक्य का फिर उसने इसका मनन किया तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा और फिर विषयों में मन जा रहा है तो उनको हटा करके नहीं ब्रह्म का चिंतन करो सबके भीतर ब्रह्म है जो दृश्य दिख रहा है वो सत्य नहीं तब जाकर के उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो भक्ति की यह स्थिति हुई ज्ञान की ज्ञानी की तो योग्यों जब वो श्रवण मनन निर्दन करने के लिए बैठा उस समय कारण वह अपने मन को ब्रह्म में लगाएगा इसी ये शम इसी को कारण कहा जाएगा बाद में विवेक माने ज्ञान ज्ञान ही उसको ब्रह्म प्राप्ति का कारण हो जाएगा ये भगवान ने कहा आरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुचते जो ज्ञान मार्ग में चलने वाला है उसको प्रारंभ में कर्म कारण के रूप में दिखेंगे जब योगा हो जाएगा, तो फिर वह ज्ञान को ही अर्थात सत असत विवेक को जो असद वस्तु है उसको मिथ्या समझ करके छोड़ और जो सत पदार्थ है उस ब्रह्म का ही दर्शनकार यह विचार करते हुए वह मानिक ज्ञान संसद विवेक इनको कारण के रूप में देखेगा न जराहे निंदे अर्थेश सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ोचते जब इंद्रियों के अर्थों में और न कर्मसु और अन्य जो कर्म है उन कर्म इच्छाओं में भी उपसज्जते वह कहीं जुड़ नहीं रहा है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सर्वसंकल्प का त्याग करके योगारूढ़ हो जाएगा ये ज्ञानी की बात कही योगे साध संगा हेतु पाया कृष्ण भजे कृष्ण गुणे आकृष्ण हया ऐसे जो निर्विशेष ज्ञानी है और सविशेष ज्ञानी है वे दोनों के दोनों ही साधु यदि उनके ऊपर प्रभावशाली हो किसी वैष्णव का भी उनमें किया हो तो कृष्ण भजे कृष्ण गुणे आकृष्ट हया तो कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर के सुखदेव जी के समान श्री संकादिकों के समान वे भी भगवान के गुणों का सेवन करने लग जाते हैं यह आत्मा श्लोक की व्याख्या हो चब्द अपीहाओ का यहां पर भी चकार और अपि शब्द का प्रयोग होगा मुनि होने पर भी निवंत होने पर भी व्यक्ति गोविंद में आहित्व की रति करता है ये कहने का तात्पर्य सब शांत यब भज भगवान शांत भक्त कौरी तवे तार कौरित क्योंकि वहां भक्त वो ज्ञानी ज्ञानी की बात चल रही है सारा प्रसंग जो है अभी ज्ञानी का चल रहा है भक्त का नहीं आया जो ज्ञानी है क्योंकि उसने अपने मन की विषयों की और जो दौड़ है उसको निधिहासन के द्वारा रोक लिया और वो शांत हो गया है तो ए सब शांत ये भौजे भगवान अब यदि किसी भक्त का संग उसको मिल गया था साहज कामी मोक्ष प्राप्त करना था उसको भक्ति नहीं करनी थी परंतु तो श्री किसी भक्त का संग यदि ज्ञानी को मिल गया और शुरू शुरू में उसने जो सभी भक्ति की सगुण भक्ति की पहले सगुण स्वरूप का ध्यान करेगा फिर अंगका में जाएगा तो शुरू शुरू में उसने संत कृपा से जो भगवान के स्वरूप का ध्यान किया उससे उसका मन शांत हो गया शांत होने पर विषय से उसकी आसक्ति हट गई शांत हो गया परंतु तो भक्ति की कृपा से भजन भी कर रहा है तो शांत तो था भक्त नहीं था परंतु तो अब शांत और भक्त दोनों गुण मिल गए उसमें इसलिए अब वो कहलाया शांत भक्त ज्ञानी केवल शांत है अभी भक्त नहीं है वैश्व की कृपा से वह शांत भक्त कहलाया शांत का तात्पर्य है कि उसका मन निर्मल हो गया था और निर्मल होकर के सदसद विवेक को धारण करते हुए वह शम को धारण करके विराजमान हुआ जिसने शम को धारण किया वो कहलाया शांत शम माने जो परतत्व है ब्रह्म तत्व है उसका मैं स्मरण करूंगा वो हुआ शम शम को धारण करने के कारण वो शांत तो था परंतु भक्त नहीं था परंतु यदि कहीं भक्ति का भी संग उसको प्राप्त हो जाए तब ऐसा भक्त शांत भक्त कहलाएगा शांत भक्त इसको कहेंगे के कृष्ण को ब्रह्म समझ करके जो विचार करे उसका नाम है शांत भक्त है मुरली मनोहर श्याम सुंदर यशोदानंदन परंतु उनका दर्शन करके कोई विचार करे ये ब्रह्म है तो उसको हम कहेंगे शांत भक्त है कृष्ण परंतु कृष्ण को जो ब्रह्म परमात्मा के रूप में माने उसका नाम है शांत भक्त कृष्ण को अपना प्रेमी मान के अपना पुत्र मान करके अपना मित्र मान करके लौकिक सद्बंध भाव से जो कृष्ण का भजन करे एक मनुष्य के रूप में परम कोमल सुंदर किशोर के रूप में जो कृष्ण का भजन करे उसको हम कहेंगे रागी प्रेमी तो शांत भक्तों प्रेमी भक्त इन दोनों में अंतर यही हुआ शांत भक्त कृष्ण को से संबंध नहीं जोड़ता है संबंध ज्ञानहीन है परंतु प्रेमी भक्त कृष्ण के साथ में संबंध जोड़ करके उनके साथ में आराधना कर रहा है प्रेम संबंध रखेगा तो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन होगा यदि बिंब करके मानेगा तो अप अपूर्ण से आनंद की प्राप्ति माधुर्य के आस्वादन की प्राप्ति नहीं होगी अब आत्मा शब्द का अर्थ मन यदि कहा जाए तो साध संगे से उसका मन श्री कृष्ण चरणारविंद की आराधना करता है अब जो संसार की है जो कृष्ण का आराधन नहीं करे संसार को तो यहां तक व्याख्या हो गई भक्त की आत्मा न माने आत्मा शब्द का एक अर्थ था ब्रह्म उस ब्रह्म की व्याख्या हो गई आत्मा शब्द का एक अर्थ हुआ कृष्ण कृष्ण की व्याख्या हो गई अब आत्मा शब्द का एक अर्थ संसार है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि उदर मुपास हमारे पेट में भगवान विराजमान हैं, जठराग्नि के रूप में हम लोग बड़ी हंसी में कह देते हैं चलो भाई चलो कुछ पेट पूजा हो जाए परंतु वो हंसी नहीं है वो सिद्धांत है वो केवल मजाक मात्र नहीं है वो हल्के तौर पर निकल है चलो पेट पूजा कर लो कुछ तत्व तो वो पूजा ही है तो ठाकुर भी हमारे पेट में श्री ठाकुर विराजमान हैं कहीं ना कहीं वे जठराग्नि के रूप में और हम जो आहुति दे रहे हैं वह आहूति भोजन जो कर रहे हैं उस जठराग्नि में ही आहूति दे रहे हैं इसी उधर उपासना का श्रीमद् भागवत में श्रुति स्तुति में वेद भगवान वर्णन करते हैं कि कुछ लोग हैं हैं नीचे की के, के बहुत छोटे से छोटे हैं अभी तत्व नहीं जानते हैं परंतु उधर उपास वे भी अपने उधर में स्थित जो जठर अग्नि रूप में भगवान विराजमान हैं आम वैश्वान प्राण नाम देह मास्तता चतुर्विदम भगवद गीता में जैसे कह रहे हैं तो मैं जठराग्नि हो करके पेट में बैठा हूं जठर माने पेट और एक जो तु ब्राह्मण था एकादश स्क में वो भी कहता है जरठक किन्न साधे और जठरक किन्न साधे दो तरह के पाठ वहां पर हैं कि भैया बूढ़े हो गए हो अठहत्तर तो उन्यासी में लग रहे हो तो अब केवल पेट भर जाए इसकी क्यों नहीं साध तो तुम चिंता कर रहे हो तो जठरा माने पेट भर जाए इतना बहुत है जठर किम साधित अब और संग्रह करने के चक्कर में मत पड़ो जठर किम साधित अथवा जरठा किम साधित माने अपना जो बुढ़ापा है जो बीत गई वो तो बीत गई जितनी बची है उसको संभाल तो जठर कहते हैं जरठ कहते हैं बुहापे को और जठर कहते हैं जरठ और जठर था और अंतर है जठर माने पेट अपना पेट भर जाए जीवन की यात्रा चलती रहे इतने में संतोष करना आप सीख जाओ बूढ़े हो गए अब तुम अब दौभाग के चक्कर में मत पड़ो तो जठरा और जरठ मन बुढ़ापा बची हुई जो सांसें हैं, उनको भी भगवत सेवा में कहीं लगा दो तो उदर कूर्प दिशा जो ऋषियों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है उसमें जो मूर्ख लोग हैं वे केवल जठर अग्नि के रूप में विराजमान भगवान की आराधना करते हैं वे कूर्प दिशा वे लोग कहीं अग्न दृष्टि वाले हैं कूर्प माने वे कहीं अज्ञान की दृष्टि को धारण करने वाले हैं कूर्प दिशा माने अज्ञान अज्ञान को धारण किए हुए हैं परस पद्धति हृदय मारो हो दरम अब एक दूसरा ज्ञानोपदेश है दूसरा एक दार्शनिक सिद्धांत है वो सिद्धांत है सिद्धांत। सिद्धांत ये ये कहता है कि हृदय रूपी केंद्र उससे कई मेडिकल की ही बात है कि हृदय रूपी जो केंद्र है उससे कई नारियां निकल रही हैं और नारियां निकल के वह मस्तिष्क में पहुंच रही हैं और मस्तिष्क में रक्त का कहीं संचार संचारों के माध्यम से हो रहा है हृदय रूपी ब्रम उसका नाम है दहुर्भ्रम उस दाह ब्रम से नाड़ी के रूप में बहुत सारी शक्तियों का संचार जितनी भी इंद्रिया हैं, पहले हो रहा है मस्तिष्क से और फिर मस्तिष्क का संबंध सारी इंद्रियों के साथ में कहीं जोड़ा हुआ है पैर में कहीं कांटा लगता है तुरंत तो मन मस्तिष्क में खबर पहुंचती है मस्तिष्क में खबर पहुंचने के साथ ही साथ फिर उसके अनुसार व्यक्ति तुरंत तो ही रिएक्शन करने लग जाता है अपने आप वहां प्रतिक्रिया करते हुए चल जाता है साइकिल चला रहे हैं सामने से कोई आई अपने आप ब्रेक लग जाता है अपने आप हैंडल घूम जाता है तो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मस्तिष्क का अपने आप कहीं देता है ये धार ब्रह्म है ये धार ब्रह्म का वेदों में इसी को धार ब्रह्म के रूप में निरूपण किया गया परिसर पद्धति माने नारियों के माध्यम से हृदयम हृदय हर्दे वही ब्रह्म है और आरुण धारम जो अरुणी नाम करके ऋषि हैं वे दाहर ब्रह्म की आराधना करते हैं दाहर माने वही हृदय है कभी कहीं जैसे शब्द में परिवर्तन हो जाता है ऐसे ही हा की जगह दा और दा की जगह हा हो गया दाल भात कहते कहते भाल दात कह देते हैं शब्दों का स्थान का परिवर्तन हो जाता है ऐसे हृदय की जगह दाहर ब्रम ये उदाहर ब्रम्ह भी हो जाता है दहरीय हृदय है दोनों एक ही वस्तु तो दह ब्रम जो है हृदय में हृदय रूपी जो ब्रह्म है उसको अरुण ऋषि ये कहते हैं कि परिसर पद्धतिम जो नारियां हृदय से निकल रही हैं, अल्टे निकल रही हैं, उनके माध्यम से कहीं मस्तिष्क में रक्त का संचार हो रहा है और उन नारियों से जो इंद्रियां हैं, वे इंद्रिया विविध कार्य करते हुए विराजमान हो रही है तत्वोदगात अंत तब धाम शिरा इसके बाद में वे नारिया कहीं जुड़ती हुई अंत में तत्वोदगात तब धाम वे शुरू ब्रह्मांड वहां तक पहुंचती हैं और उन नारियों में सारी नारिया जाकर के कहीं अधिकृत होती हैं लीन होती हैं शरीर की तीन नारियों में या पिंगला और सुषुमा जो तीन नारी हैं, उन तीन नारियों में लीन होती हैं और एरा और पिंगला इन दोनों को कहीं सुषुम्ना में मिला लिया जाए सुषुम्ना का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है उस सुषुमना के मार्ग में यदि एरा और पिंगला बाईं ओर है एरा वाहनी ओर है पिंगला इनको यदि सुषुम्ना नारी के साथ में मिला दिया जाए तो सुमा का मार्ग चौड़ा हो जाएगा उस समय प्राणायाम जब किया जाएगा तो प्राणायाम कुछ इस प्रकार से करे कि सुषुमा नाड़ी की जो दीवाल है उससे रगड़ करके वायु ऊपर न चले अधर विष्व तंतु की तरह से कहीं जो अः प्राण वायु है वह वा प्राण वायु ऊपर बढ़े कुंडल में विषतंतु की तरह से कहीं ऊपर भरती हुई विराजमान हो और वह श्वास जब पूरक कर रहे हैं जब कुंभक कर रहे हैं और जब रेचक कर रहे हैं तीनों ही स्थितियों में श्वास जो है वह सुषमना नारी और सुषमना नारी की दीवालों से हिस्सा दे करके नहीं चले रह रहे नहीं और उसके लिए कहीं योगशास्त्र में निरूपण किया गया विश्व तंतु जैसे सुदर्शन पत्ते की डाली को तोड़ दिया बीच में से तोड़ दिया जाए कमल की नाल को तोड़ दिया जाए तो उससे जैसे रेशे जुड़े रहेंगे इसी तरह से विश्व तंतु उसको विश्व माने कमलनाल कमलनाल के तंतु की तरह से उस नाड़ी को ऊपर चलाए ता तो उदगात और उदघात माने ऊपर की तरफ जब चले तब धाम शिरा जो कुंडलनी है वह शिह ब्रह्मांड रूपी जो धाम है वह धाम पर पहुंचेगी और वहां पर अवस्थित होगी समाधि में कुंडलनी जागृत होकर के मणिपुर अनाथ विशुद्ध आज्ञा चक्र को भेदन करती हुई आज्ञा चक्र में जाकर के कुंडलनी स्थित हो जाएगी प्राण वायु को आज्ञा चक्र में ले जाकर के स्थित करें फिर पुनः यह समेत पतन मुखे वहां पर आनंद का अनुभव करेगा और जिसने एक बार उस आनंद का अनुभव कर दिया फिर उसका पुनः नीचे अथ पतन नहीं होता है जैसे यदि जो, जो को जो के बीच को एक बार यदि भाव में भूल लिया गया क्वाथ कर लिया गया उबाल लिया गया फिर उसमें कितनी भी खाद डालो कितना भी पानी डालो वो अंकुरित नहीं होगा इसी प्रकार जब ब्रह्मांड में ब्रह्म में उस कुंडलनी ने ब्रह्म आनंद का अनुभव कर लिया तब न पतनते कृतान्त मुखे दोबारा वह कृतान्त मुख में नहीं पड़ेगी तो ये कुछ लोगों का ये तो मन जो है वो मन के आत्मा का एक अर्थ हुआ मन और मन को जो आत्मा मानकर के और हृदय को ही आत्मा मान करके जो चल रहे हैं ऐसे लोगों की तीन स्थिति हुई मन को ही आत्मा मानने वालों की तीन स्थिति हुई एक लोग तो हुए उधर उपास जो पेट पूजा करते हुए विराजमान हैं और उधर में जो जठराग्नि है उस जठराग्नि की आराधना कर रही है दूसरे लोग है, दिशा, जो हैं जो अंतर्मुखी दृष्टि धारण करके विराजमान हैं, जिन्होंने बाहर से दृष्टि को मूल लिया है जैसे कछुआ अपनी श्री गीता में जैसे कहा कि कछुआ जैसे अपनी गर्दन को भीतर ले लेता है छपा लेता है ऐसे ही वे लोग भी विषयों से अपने चित्त को भीतर छिपा लेते हैं ये एक प्रकार के व्यक्ति हुए जो उधर मुसते हैं उधर की उपासना कर रहे हैं दूसरे लोग हैं जो विषयों से केवल शरीर धारण करने के लिए केवल शरीर की यात्रा के लिए भोजन कर रहे हैं फूड फॉर लाइफ है लाइफ फॉर फूड नहीं है जिनकी ये स्थिति है तो आ, वे एक कुर्बिश वे हुए वे एक बुद हैं माने विषय से उन्होंने अपने चित्त को हटाया है और हटा करके वे बे बेराजमान है। है हैं।, हैं दूसरे लोग हैं परिसर पद्धति जो धार ब्रम्ह को मानते हैं एक उधर ब्रम्ह को मानते हैं दूसरे धार ब्रम्भ को मानते हैं और हृदय से अनेक अनेक नारी जा रही हैं और उनके द्वारा वे हृदय की उपासना करते हैं धार ब्र की नारियों के स्वामी जो हृदय है उसकी उपासना करते हैं तीसरे लोग जो हैं वे कहीं योगी होकर के विराजमान जो एड़ा पिंगला बाई से जाने वाली नारी और दाहिनी ओर से बाहर निकलने वाली जो नारी एरा पिंगला इन दोनों को सुषुमा में कहीं लीन करते हुए सुशुमा नारी जो बैकबोन है रीढ़ की हड्डी उसके साथ में सुषुमना नाड़ी है और वो सुषुमना नाड़ी छ काल्पनिक चक्रों से होकर के गुजरती है डिसेक्शन किया जाएगा तो कहीं मिलेंगे नहीं वे चक्र शरीर में डिसेक्शन टेबल के ऊपर कहीं वो मिलेंगे नहीं परंतु योग में उनकी कल्पना की गई जो छह काल्पनिक चक्र हैं उन काल्पनिक चक्रों में होकर के मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाथ विशुद्ध आज्ञा आज्ञा चक्र जहां नाक और भोएं मिलती है इसका नाम है आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र पर कुंडल नीचे पहुंच गई तो जितने भी छिद्र हैं वे सब नीचे रह गए अब अभिषो की ओर नहीं है कहीं अध पतंग और उनकी कोई स्थिति नहीं है कुंडलनी ऊपर पहुंच गई है और शरीर के जितने भी छिद्र हैं वे सब बंद हो गए हैं वे सब नीचे हो गए हैं जो है इसमें योग में एक शास कमल की कल्पना की गई और उस कमल से निरंतर निरंतर अमृत तपक रहा है परंतु आंखें तो जो थी ये सूर्य चंद्र हैं योग में तो सूर्यचंद के कारण जो अमृत टपक रहा है उसको बीच में ही सूर्यचंद सुखा देते परंतु तो जब कुंडलनी आज्ञा चक्र में पहुंच गई तो आंखें भी नीचे रह गई इसलिए अब अमृत का क्षय नहीं हो रहा है अमृत सूख नहीं रहा है वो कुंडलनी जो है वह उस अमृत का पान कर रही है और कुंडलनी के प्रभाव से जागरण के प्रभाव से ही दशम चक्र जो है दशम द्वार वो खुल जाएगा कपाल जो है वो कपाल खुल जाएगा और उस कपाल के द्वारा एक योगी अपने प्राणों का दशम द्वार से त्याग करता है और दशम द्वार से त्याग करके यदि उसने मन का भी त्याग कर दिया तब तो तुरंत ही मुक्ति हो जाएगी और यदि मन को अभी त्याग नहीं किया है अहंकार और मन इन दोनों को अभी उसने अपने साथ में रखा है तो उसकी मुक्ति नहीं होगी कम मुक्ति होगी पंत बंधन नहीं होगा बंधन अभी भी नहीं क्योंकि उसका जो धान है वो क्वा पकड़ गया है भर्जित तो कथित हो गया है ऐसी स्थिति में क्योंकि मन और अहंकार उसके साथ में जुड़े हुए हैं तो पहले स्वर्ग जाएगा फिर महलोक फिर जन लोक फिर तपलोक फिर सत्यलोक में जाएगा सत्यलोक में कह रहे हैं क्या क्या रखा है इन भोगों को तब तो मन और अहंकार इनका जैसे ही उसने त्याग किया अहंकार रहता है कारण शरीर रहता है अहंकार में अहंकार का जैसे ही उसने त्याग किया वैसे ही कारण शरीर समाप्त होगा स्त्री शरीर भी उसका समाप्त हो ही गया है पहले सूक्ष्म शरीर में अन्य वस्तुएं समाप्त हो गई हैं सूक्ष्म शरीर उसका बना हुआ है वो अहंकार का आश्रय लेकर के विराजमान अहंकार में ही अज्ञान है परंतु तो जैसे ही अहंकार का उसने त्याग किया वैसे ही कारण शरीर का भी त्याग हो जाएगा और कारण शरीर का त्याग होने पर आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा में लीन हो जाएगी तो में भागवत के के अध्याय में श्री श्रुतिया भगवान की आराधना करती हुई कह रही हैं कि हे आप ही ब्रह्म होकर के विराजमान हैं जठराग्नि होकर के विराजमान हैं आप ही पूर्वशाह माने विषयों से जिन्होंने अपने चित्त को कछुए की तरह से अंतर्मुखी कर लिया है और विषयों का सेवन नहीं करते हैं जैसे कछुए को कहीं भय होता है तो वो अपने हाथ पैरों को गर्दन को छुपा लेता है ऐसे जो कूल देश है वे लोग आपका ध्यान करते हैं ज्ञान के द्वारा और परिसर पद्धति हृदय जो दहर उपासना करने वाले हैं वे हृदय रूपी ब्रह्म की आराधना करते हैं कुछ लोग उदरब्रम की कुछ लोग कुर्द होकर करके धार ब्रम की माने हृदय की आराधना करते हैं और कुछ लोग योग के माध्यम से उद्गात उदगात उद्गात अनंत तवधाम अपनी कुंडलनी को जागृत करके कुंडलनी के माध्यम से आज्ञा चक्र में विराजमान हो जाते हैं और आज्ञा चक्र में विराजमान हो करके वे शास्त्रार्थ से टपकने वाले अमृत को निरंतर निरंतर उनकी कुंडलनी पान करती हुई विराजमान होती है उस समय तब पुनेह तव शराग में पहुंच करके माने आज्ञा चक्र में पहुंच करके जहां पर अन्य जितनी भी द्वार हैं वे दरवाजे छिद्र सब नीचे रह गए हैं छिद्रों से ऊपर कुंडलनी पहुंच गई है वहां पर पहुंच करके परम पुनः समेत आप ब्रह्म में दशम द्वार से अपने पुराणों को त्याग करके परम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और न मुखे फिर वे मृत्यु के मुख में कृतान्त के मुख में नहीं पड़ते हैं जन्म मृत्यु की उनको प्राप्ति नहीं होती तो यहां पर चार उपासनाओं का वर्णन किया एक उपासना थी उधर उपासना दूसरी थी हृदय उपासना तीसरी थी ब्रह्म उपासना चौथी थी कुल प्रदेश होकर के विषयों से चित्त हटा करके केवल आपकी आराधना करते हुए जो विराजमान हैं वे मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त होते हैं ऐसे ही सारी उपासनाओं के आश्रय हे श्री हरि हम श्रुतियां आपकी वंदना करती हैं बोलो लाली लाल की ही जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय श्री राधा रमन हरि गोविन्द जय जय राधा रमन हरि गोविन्द जय ये आत्माराम श्लोक की आत्मा शब्द की व्याख्या हुई आत्माराम के अमृ निर्गंथा शब्द की व्याख्या करेंगे कल कथा और होगी परसों से तो फिर चार दिन के लिए विश्राम रखना पड़ेगा मैं कहीं बाहर जा रहा हूं परदेश में जाना पड़ेगा तो चार फिर पांच तारीख से फिर दोबारा मिलूंगा कल तो कथा होगी कल कथा होगी परसों से तीस तारीख से मैंने कहीं तीस तारीख से चार तारीख तक जय yeah, yeah. <laughs>